शांति शांति ही हम ऋग्वेद के दसवें मंडल के चौतीसवें सूक्त पर विचार कर रहे हैं ये वेद ज्ञान का प्रवाह है वेद का स्वाध्याय का क्रम चल रहा है जिस सूक्त की हम चर्चा कर रहे हैं उस सूक्त का नाम अक्षय सूक्त है इसलिए इसका देवता अक्षय है इसका ऋषि एलुष है इस मंत्र के दो विभाग हैं सूक्त के इसके कुछ मंत्र जुए की प्रशंसा में हैं और बाद के मंत्र उसकी निंदा में हैं इसकी प्रशंसा में इसलिए है कि मनुष्य क्यों क्यों आकर्षित हो रहा है और उसके अंदर उसका क्या प्रभाव है जिसके कारण से मनुष्य विचार करने के लिए बहुत योग्य होने पर भी समर्थ नहीं होता और जब वो परिणाम आ जाता है तो उस परिणाम में उसकी क्या गति बनती है ये आगे के मंत्रों में है अभी हम पहला प्रकरण देख रहे हैं जिसमें जुए की जो कार्यकारिता है तीव्रता है अर्थात तो उस भावना के पीछे जो हमारे अंदर तेव आकर्षण है वो कैसा होता है और वो क्यों होता है इसकी चर्चा है मंत्र है त्रिपंचाश क्रीड़ति व्रात यशा देव इव सविता सत्यधर्मा उग्रस् चिन्ह मन्य वे नान राजा चिदेभ्यो नमयित किरणौती अर्थात जुए के जो पासे हैं साधन हैं उपाय हैं उसकी जो मनोवृत्ति है वो कितनी भयंकर है उसके अंदर कितना सामर्थ्य है यह इस मंत्र में बताया है इस मंत्र के शब्दों पर यदि हम विचार करें त्रिपंचाशह क्रीड़ति व्रात ये व्रात समूह को कहते हैं ऐशाम व्रातह ये जो पासों का समूह है त्रिपंचाशह वैसे तो संख्या यहाँ दिखाई दे रही है लेकिन व्याख्याकारों ने इसकी संख्या के बजाय इसके प्रभाव को लिया है मतलब सभी दिशाओं में प्रभाव करने वाली हैं सब परिस्थितियों में प्रभाव डालने वाली हैं इनका जो समूह है वो सब ओर से प्रभावकारी है त्रिपंचाश क्रीड़ति व्रात ये शाम इसमें मंत्र में तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही हैं पहली बात वो कहते हैं देव इव सविता सत्य धर्म दूसरी बात कहते हैं उग्र से चिन्ह मन वे और तीसरी बात कहते हैं राजा चीदेभ्यो नम इत अर्थात ये जो बुराई है ये कितनी प्रभावशाली है ये हमारे ऊपर कितनी हावी होती है हम इससे कितने दबे हुए होते हैं वो इन तीन उदाहरणों से पता लगता है ये कहता है कि ये जो पासे हैं इनका जो खेल है ये ईश्वर की तरह प्रभावकारी हो जाता है देव इव सविता सत्य धर्म सविता सूर्य को कहते हैं जैसे सूरज अपनी चमक अपनी गति अपनी प्रखरता कभी नहीं छोड़ता उसके धर्म कैसे हैं सत्य हैं अर्थात उसके जो नियम हैं उसके जो व्रत हैं वो सत्य हैं यहां देव इव सविता सत्यधर्मा यहां धर्म शब्द का प्रयोग किया है और एक दूसरे मंत्र को आप देखेंगे वहां इसके इन्हीं नियमों के लिए व्रत शब्द का प्रयोग किया है वो क्या शब्द हैं जैसे हम उपनयन संस्कार में व्रतों के लिए प्रतिज्ञा कराते हैं तो वहाँ एक मंत्र पढ़ते हैं अग्नि व्रतपते पते व्रतम चरिष्याणी उसी क्रम में सूर्य व्रतपते पते व्रतम चरिष्याणी चंद्र व्रतपते पते व्रतम चरिष्याणी वायु व्रतपते पते व्रतम चरिष्याणी अर्थात जो नियम अग्नि के हैं जो नियम सूर्य के हैं जो नियम वायु के हैं ये सारे नियम अग्नि के चंद्र के वायु के सूर्य के ये सत्य नियम है अर्थात इनके नियमों में कभी बदलाव परिवर्तन मनचाहापन नहीं होता है ये कभी इच्छा से देर में या इच्छा से जल्दी नहीं आ सकते हैं ये एक निश्चित धुरी पर निश्चित समय से गति करते हैं और इसलिए इनका जो नियम है इनका जो धर्म है इनका जो व्रत है वो सत्य है शाश्वत है कभी भी बदलने वाला नहीं है वैसे ही इस जो खेल है इसका भी जो परिणाम है वो निश्चित है उसके प्रभाव को हम मिटा नहीं सकते उसकी दी हुई चोट को हम भुला नहीं सकते उसका दिया हुआ ताप जिससे हम बच नहीं सकते तो इसलिए यहां कहा है देव इव सविता सत्य धर्म अरे जैसे सूरज जो है अपने तीव्र प्रकाश से संतप्त करता है वैसे ये खेल जो है जो इसको खेलने वाले को उसी तरह से संताप युक्त बना देता है देव इव सविता सत्य धर्मा और एक रोचक शब्द इसमें आया उग्रस्यचिन से चिन्ह मन कोई आदमी इन पर आक्रामक होना चाहे इन पर क्रोध करना चाहे इनके ऊपर अनुशासन डालना चाहे आप इनसे बच तो सकते हैं पर इन पर नियंत्रण नहीं कर सकते उग्रस्यचिन से चिन्ह मन कोई आदमी कितना ही उग्र हो कितना ही महान हो कितना ही बड़ा हो वो उसको झुका देते हैं वो इसके सामने प्रणत हो जाते हैं दंडवत हो जाते हैं लेट जाते हैं इसके जो प्रभाव हैं वो प्रभाव किसी की भी अकड़ को किसी की भी अहंकार और अभिमान को टिकने नहीं देते उग्र से मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत क्रोध हो बहुत मन्यु हो बहुत अनुशासन का सामर्थ्य हो ऐसे व्यक्ति को भी नानमंते झुका देते हैं नीचे गिरा देते हैं उसके अहंकार को भग्न कर देते हैं तोड़ देते हैं राजा चिदेभ्यो नम इत कृणती हमारे यहां राजा प्रतीक है सामर्थ्य का सत्ता का ह का ऐश्वर्य का लेकिन कोई राजा होकर भी जब इसको खेलने लगता है तो उसका राजापना यहां नहीं चलता यहां तो उसके अपने नियम चलते यहां तो उसको भी हारना पड़ता हमारे यहां तो बहुत स्पष्ट उदाहरण है जिसकी हम पीछे भी चर्चा कर चुके अर्थात जब जब इस समाज में इस प्रवृत्ति के लोग हुए चाहे वो राजा ही क्यों उन्हों, न हो उन्होंने सदा हार का मुख देखा है पतन का मुख देखा है महाभारत का सारा युद्ध जिसकी रचना इस जुए से शुरू होती है उससे अच्छा क्या उदाहरण हो सकता है कि होने को तो राजा लोग हैं लेकिन उनका राज्य इसको कोई काम नहीं आता राजा जो है वो इसको हरा नहीं सकता राजा इसको दबा नहीं सकता राजा इस प्रवृत्ति के ऊपर अपना शासन अनुशासन नहीं लगा सकता उसको पराजित होना पड़ता है उसको हारना पड़ता है उसको इसके सामने नम्र होना पड़ता है इसलिए यहां पर एक शब्द लिखा है उग्रस्य चिन्ह मन वे राजा चिदेभ्यो नमयित क्रिनोति अरे वो राजा भी जो है वो इनके सामने माथा टिकाता है ये उसके प्रभाव है पहले मंत्र में हमने देखा था उसके अंदर उसकी पीड़ा देने की शक्ति पीड़ा देने का प्रकार उसमें हमने देखा था कि वो कैसे चुभता है कैसे पीड़ा देता है कैसे काटता है कैसे नष्ट करता है लेकिन यदि कोई ये सोचता हो कि मैं तो इन सब से तो बच जाऊंगा अर्थात उससे होने वाले जो दुख कष्ट ताप उनसे तो बच जाऊंगा और अपने प्रभाव से मैं जीत जाऊंगा मैं लाभ प्राप्त कर लूंगा मैं सबको अपने वश में कर लूंगा तो कहता है कि यह संभव नहीं है इसलिए यहां तीन बातें विशेष रूप से कही है कि भाई इसका जो शासन है जो इसके नियम हैं इस नियम के आगे मनुष्य के नियम काम नहीं करते अर्थात जब आप एक बार लोभ में पड़ जाओ तो फिर आपको दुनिया का कोई नियम नहीं बचा सकता इसलिए हमारे यहाँ जब हम इस बात को समझाते हैं तो एक कहावत है कि दुनिया में कोई भी पाप क्यों होता है कोई व्यक्ति कोई पाप क्यों करता है तो इसके लिए एक छोटा सा कथानक होता है कि लोभ जो है वो पाप का बाप है अर्थात समस्त जो पापी वृत्तियां हमारे अंदर आती हैं ना वो इसलिए आती हैं कि हमारे अंदर लोभ के भाव पैदा हो गए हैं वो लोभ के भाव जो हैं हमें अनुचित कार्य करने के लिए प्रेरित करते एक आदमी जो सहज है सामान्य है सुखी है अपने थोड़े से सीमित साधनों में संतुष्ट है लेकिन ऐसा व्यक्ति जब यह सोचने लगता है कि मेरे पास कुछ हो, ज्यादा होना चाहिए तो उसके अंदर एक दुष्प्रवृत्ति पैदा हो जाती है क्योंकि नियम यह है कि जो मेरा सामर्थ्य है उससे जो मैंने कमाया है वो तो मेरा अपना है उस पर मेरा अधिकार है उसको मैं व्यय करता हूं तो मुझे ये पता रहता है कि मेरा इतना है लेकिन लोभ में यह स्थिति नहीं रहती व्यक्ति जब लोभ में पड़ जाता है तो उसके अंदर कल्पनाएं जन्म लेती हैं और वो ये सोचता है कि मेरे पास असीमित आने वाला है और वो असीमित आने की संभावनाओं से ही दो काम करता है एक तो दुष्प्रवृत्तियों की ओर जाता है और एक अपव्यय करता है उसको लगता है तो मैं तो अभी कल जीत जाऊंगा तो यह पैसा तो मेरे लिए थोड़ा सा है छोटा सा है और इसीलिए वो इस पैसे को जीतने के लिए लगाता भी है और बुराइयों में खर्च भी करता है तो इस दृष्टि से यहां पर जो मंत्र में शब्द पढ़ा है वो ये कहता है त्रिपंचाश क्रीड़ति व्रत यशा देव इव सविता सत्यधर्मा सत्यधर्मा देव इव अर्थात दुनिया में जिनके सत्यधर्म हैं सत्यव्रत हैं उनके समान इसका भी व्रत ही है अर्थात इसके परिणामों से कोई भी अपने को बचा नहीं सकता इसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा तो देव इव सविता सत्य धर्म और बाकी जो दो विशेषण हैं, वो दो विशेषण हमारे अहंकार को हमारे बल को उससे ऊपर है ये सिद्ध नहीं करते अर्थात हमारा कितना भी बल हो कितनी भी बड़ा शासन हो कितना भी बड़ी संपत्ति हो एक विचित्र बात बुराई और अच्छाई के बीच में होती है वो ये होती है कि अच्छाई से प्राप्त होने वाले थोड़े से साधन हमें बहुत देर तक सुख पहुंचाते हैं बहुत देर तक हमारे काम में आते हैं बहुत देर तक हमारे जीवन को चलाते हैं इसके विपरीत बुराई से प्राप्त हुए हुए जो साधन हैं वो मात्रा में बहुत होने पर भी हमारे जीवन को लंबा देर तक चलाने में सहायक नहीं होते क्योंकि मनुष्य के पास जब अच्छे साधनों के अभाव से बुरे साधनों के काम योग से पैसा आता है तो मनुष्य के व्यय करने की उसको खर्च करने की जो प्रवृत्ति है वो भी अमर्यादित हो जाती है और वहाँ वो पैसे को व्यय नहीं करता उसको अपनी भाषा में हम कहते हैं लुटाता है वो अपने अहंकार को प्रदर्शित करता है अपने धन के माध्यम से और इसलिए वो जब इतना अधिक व्यय करता है जो उसके सामर्थ्य से परे का है तो उसे फिर झुकना पड़ जाता है अतर राजा का धन भी जुए में कम पड़ जाता है और राजा का अहंकार भी जुए के सामने समाप्त हो जाता है झुक जाता है तो ये जो दो शब्द हैं उग्रस्य चिन्ह मन वे और दूसरा शब्द है राजा चिदेभ्यो नमयित कृणत मतलब जो राजा बनता है राजा अपने को कहता है राजा कहलवाता है सब लोग उसी को नमस्कार करते हैं लेकिन वो बैठा है यदि जुआ खेलने के लिए तो वो इनका प्रार्थी बन जाता है इन पासों के सामने हाथ जोड़ने लगता है वो अपेक्षा करता है कि ये मेरी इच्छा के अनुकूल गिरे और मुझे विजय दिलाएं तो कहता है राजा ची देव्यो नम इित अरे बाकी की तो बात ही क्या है यदि राजा भी खेलने के लिए बैठेगा राजा भी यदि जुआरी बनेगा तो उसकी प्रवृत्ति भी इनके सामने झुकने वाली होगी नमन करने वाली होगी उग्रस्यचिन से चिन्ह जो व्यक्ति अपने अहंकार के कारण किसी के सामने नहीं झुकता जो सबको अपने अंदर झुकाने की बात करता है झुकाने की इच्छा रखता है लेकिन वो भी व्यक्ति जब इस धरातल पर आता है इसके सामने बैठता है तो उग्र से चिन्ह मन्य वे वो भी सारा उसका मनयु ठंडा पड़ जाता है तो इस मंत्र के जो तीनों शब्द हैं देव इव सविता सत्य धर्मा उग्र से चिमन्य वे नान मनते राजा यह उनके सामर्थ्य अर्थात बुराई की ओर यदि हम झुक जाते हैं तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता कोई नहीं रोक सकता ओ र्व शांति शांतिरव शांति क्षमा शांतिरे ओ शांति शांति शा